गोपियों को अदम्य आकर्षण हुआ श्रीकृष्ण का और जब उस अध्यात्म के प्रति आकर्षण होता है भगवान के प्रति आकर्षण होता है तो साहब वो अदम्य होता है फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है तो अपने आप को रोक न पाई और वे चली कोई बुहार रही थी आंगन को तो वो छोड़ के चली कोई लीप रही थी घर को वो छोड़ के चली कोई पिला रही थी अपने बच्चे को दूध उसको छोड़ के चली कोई पति को भोजन करा रही थी वो सब्जी मांगता रहा और ये गई कोई सास ससुर की सेवा कर रही थी उन्हें छोड़ के लिए कोई श्रृंगार कर रही थी तो उल्टे सुल्टे वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए भागी जब बंसी बजी अरे बुलावा आया तो अनजंत्या काश्चलोचने कोई आंखों में कजरा लगा रही थी वो छोड़ के भागी किसी ने रोका नहीं क्या उन गोपियों को उन पागल हुई महिलाओं को बोले रोका ना सावार्यमाणा पति भी पितृ भी भ्रातृबंधु भी गोविंदापहृतात्मान्य वर्तमोहिता पतियों ने रोकने की कोशिश की अपनी पत्नियों को भाइयों ने रोकने की कोशिश की अपनी बहनों को पिताओं ने रोकने की कोशिश की अपनी बेटियों को परिवारजनों ने कोशिश किया अपनी कुलवधुओं को रोकने का लेकिन जिसका मन श्रीकृष्ण में लग गया है उन्हें कोई रोक नहीं पाया वे सब सबकी सब गई। यानी जब अध्यात्म के प्रति आकर्षण होता है तो साहब फिर सांसारिक जो बंधन है कर्तव्य आदि जो है धर्म है वो सब छूट जाता है और फिर सब चल, सब चल पड़ी श्री कृष्ण संगीत ने अब यहां एक बात देखने लायक है अब मैं आपका ध्यान उस पर आकृष्ट करूंगा भागवत में लिखा है कि वे सब जब गई तो लिखा है व्यास जी ने जहुर गुणमय देहम सद्य प्रक्षीण बंधना अपने गुणमय शरीर को त्याग करके गुणमय शरीर मतलब ये पंच भौतिक देह इसको त्याग करके इसको छोड़ करके इसका मतलब है ये जो रमण है वो देह के स्तर पर नहीं है ये आध्यात्मिक रमण है आत्मा परमात्मा के मिलन की तरह और जब यह पांच भौतिक शरीर भैया इस पांच भौतिक शरीर से भगवान के साथ कैसे मिलना होगा यह तो नश्वर है यह तो आ, हाड़ मांस रुधिर से बना और मलमूत्र से भरा इस शरीर की तो जितनी स्तुति करी गई है उतनी निंदा भी करी गई है क्षिति जल पाव का गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा देहे स्थिति सरुधिरे भी मतिम त्यजत्व इस शरीर से तुम भगवान की कैसे प्राप्ति करोगे भावात्मक शरीर और जब भावात्मक शरीर धारण करके गई तो पंचभौतिक शरीर से तो कोई दस साल की बालिका भी थी और नब्बे साल की बूढ़ी भी थी लेकिन जब भावात्मक शरीर धारण करके गई तो सभी सोलह अठारह साल की सुंदरियां बन करके भौतिक रूप से तो कोई गरीब थी साड़ी फटी हुई थी पैसा भी नहीं था लेकिन जब भावात्मक शरीर धारण करके गई तो सुंदर सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण करके उसमें कहां खर्चा होने वाला है भाव करो ऐसा मन से बनो युवान, सुंदर गोरे गोरे ब्यूटिफुल चार्मिंग बढ़िया से बढ़िया वस्त्र और अलंकार और ऐसा भावात्मक शरीर धारण करके ये सबकी सब कही सब साहब यहां बैठे हो आप इस शरीर से लेकिन भावात्मक शरीर से आप सीधे ही पहुंच सकते हो ब्रज में और आपको कोई रोक नहीं पाएगा इस शरीर को शायद कोई रोक ले, लेकिन उस भावात्मक शरीर से जाने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। गई हजारों गोपियां और भगवान ने संक्षेप में बता दें उन सबका स्वागत किया और यह बताया कि भाई रजन्यशा घोर रूपा घोर सत्वनिशेविता ये रात का समय है और ये वृंदा वन है वन है ये जंगल है ये कोई नागरी बगीचा नहीं है ये कोई तुम्हारे नगर का पार्क नहीं है कि तुम रात में यहां चली आई हो और नगर का पार्क हो तो भी क्या रात में नहीं जाती महिलाएं रात में महिलाएं घर के बाहर अच्छी नहीं लगती रात में महिला घर के बाहर अच्छी नहीं लगती और दिन में पुरुष घर में अच्छा नहीं लगता दिन में दिवस दरम्यान पुरुष घर में शोभा नहीं देता उसकी महिमा कम हो जाएगी दिन में भी घर में पड़ा रहेगा तो, तो पुरुष को दिन में घर में नहीं रहना चाहिए और महिलाओं को रात में घर से बाहर नहीं तो क्यों आई हो तुम यहां यह उचित नहीं है रात का समय है ये वन है और वन में रात के समय में वामा स्त्री शोभा नहीं देती इसलिए प्रतियात वरजम स्त्री भी इस वक्त तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए नहीं आना चाहिए जाओ तुम घर को जाओ लौट जाओ अब देखो प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम की क्या बात करें भैया प्रेम में प्रेम में हर शब्द के अर्थ बदल जाते हैं प्रेम में ना जब कोई कहता है तो उसका मतलब होता है हाँ जब कोई हाँ कहता है तो उसका मतलब होता है ना तो प्रेम में हा का मतलब हा नहीं होता है ना का मतलब ना नहीं होता है जो प्रेम में ना को ना समझ ले हा को हा समझ ले वो बेवकूफ है उसने प्रेम की डिक्शनरी पढ़ी ही नहीं इसलिए भगवान के होठ कुछ और कह रहे हैं हृदय है कुछ और होठ और हृदय की बोली अलग अलग होती है प्रेम में होंठ की हा होती है तब हृदय की ना होती है होंठ की ना होती है तब हृदय की हा होती है तो भगवान के होंठों ने कहा प्रतियात व्रजम न यह स्थेयम स्त्री व्रजम चले जाओ वापस लौट जाओ घर को इस वक्त तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए नहीं आना चाहिए लेकिन इसी श्लोक का दूसरा अर्थ बताते हैं विद्वान कि हृदय क्या कह रहा है बोले प्रतियात व्रजम न यह अब जब आ ही गई हो तो फिर वापस मत जाना अब यही रह जाओ चलो अपने रास रचाएंगे ये ये बात है तो भगवान कहते हैं भाई तुम अपने पतियों को घर के सगे संबंधियों को छोड़कर आई हो ये तुमने उचित नहीं किया है उन सबकी रक्षा आ, सेवा और पति की सेवा यही तुम्हारा धर्म है धर्म क्या है उनका कर्तव्य क्या है यह भगवान श्री कृष्ण ने समझाया सिखाया तो गोपिया कहने लगी अच्छा हम आई हैं रास के लिए तुम्हारे साथ रमण करने और तुम बैठ गए धर्म का प्रवचन देने अच्छा धर्म क्या है वो समझा रहे हो तो गुरु जी अब ये भी समझाओ कि इस धर्म का पालन करने से क्या होता है उसका क्या फल मिलता है तो श्री कृष्ण बोले कि सुनो जब धर्म का पालन करोगी तो उससे तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा अच्छा गुरुजी, जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो क्या परिणाम निकलता है बोले जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो उसमें मेरा प्रेम उदित हो जाएगा मेरे प्रेम से भर जाओगे बोले जी जी जी बिल्कुल ठीक है लेकिन जब प्रेम से युक्त हो जाएंगी हम तो क्या होगा बोले जो प्रेम से युक्त हो जाता है उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है बोले गुरु वो तो हो गई अब फिर से क्यों निकाल रहे हो ये तो ऐसा ही हुआ कि ग्रेजुएशन कर लिया फिर केजी में दाखला दिला रहे हो जीव मात्र का सच्चा धर्म है अपने पति की सेवा तुम कहते हो पति की सेवा यही तुम्हारा परम धर्म है बात सही है लेकिन जीव मात्र का सच्चा पति भगवान ही है तुम ही हमारे सच्चे पति हो बाकी जो है वो सब तुम्हारी छवि है तुम्हारी मूर्ति है जीव मात्र के सच्चे पति तुम ही हो हे कृष्ण हमें अपनाओ हमें न ठुकराओ गोपियों का प्रेम विक्लवित सुन करके और फिर भगवान राशर करते हैं आइए एक पद ब्रज का ऐसो चो वृंदावन रही पायल की जनका पायल की जनकार वह रही पायल की जनकार हो पायल की जनकार वह रही पायल की जनकार ऐसो जनकार ऐसो रास रचो वृंदावन वह रही पाए जनकार आप अपने उस भाव सृष्टि में चले जाइए जहां दिव्य रास हो रहा है और जितने ही गोपियां हैं उतने ही कृष्ण प्रत्येक के साथ कृष्ण नाच रहे हैं वही एक चेतना सभी में अलग अलग अलग आत्मा बनकर के बर्तन सब न्यारे भय पानी सब में लेकिन फिर भी उसके टुकड़े नहीं हुए वो कहीं ना कहीं अखंड रूप से और इसलिए सृष्टि में हम हम प्रत्येक जीव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं साहब इसलिए मेरे तेरे का तो भाव ही नहीं आना चाहिए एक ही है वही एक ही चेतना हमको जोड़े हुए हैं। इस घड़े में भी पानी उस घड़े में भी वही पानी उस घड़े में भी वही पानी तो क्या पानी के टुकड़े हुए आत्मा के टुकड़े नहीं हुआ करते और फिर भी आत्मा पूर्ण है उससे निकाल दिया तो वहां फिर अब 90% रह गया और 10% इसमें आ गई आत्मा इस शरीर में और भगवान इज रिड्यूस्ड बाई टेन ऐसा नहीं है वो भी पूर्ण है ये भी पूर्ण है। इदम पूर्ण मदह पूर्णात् पूर्णमुदच्छते, पूर्णस्य पूर्ण से पूर्ण मादा अब इस श्लोक का अर्थ समझ में आएगा पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया तब भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है जिसको निकाल लिया वो भी पूर्ण जिससे निकाला वो भी पूर्ण कहीं कुछ अपूर्ण नहीं रहता और कोई टुकड़े नहीं कोई अलगाव नहीं हकीकत में वह एक ही परम चैतन्य का यह विवर्त है वो अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है वही वह एक ही चैतन्य है। तो मुझ में भी वही रम रहा है आप में भी वही रम रहा है इसलिए हम मिलते हैं तो कहते हैं राम राम कि मुझ में भी वही राम तुम में भी वही राम वो राम एक है तो कन्हैया सबके साथ खेल रहे हैं जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रत्येक गोपी अपने आप को अन्य से अधिक समझने लगी श्रेष्ठ समझने लगी कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं इसलिए मेरे साथ ही खेल रहे हैं अभिमान आया जब अपनी श्रेष्ठता का अपनी अच्छाई का भी अभिमान आता है तो भगवान दूर हो जाते अच्छाई का अभिमान सबसे बड़ी बुराई है फिर से सुनो अच्छाई का अभिमान सबसे बड़ी बुराई है इससे बचने के लिए किसी संत सदगुरु की शरण में रहना आवश्यक है भगवान उस अभिमान को उस अहंकार को दूर करने के लिए तासा तत्सौभग मदम विक्षम च प्रशमाय प्रसादाय तत्ररधीयत भगवान रास मंडल से अंतर ध्यान हो गए साहब आपका आनंद तिरोहित तो हो जाता है सांसें तो चल रही है जिंदगी उसी रफ्तार में चल रही है लेकिन आनंद कहीं खो जाता है तो सुकून कहीं खो जाता है, जीवन बोझ सा लगने लगता है जीवन उत्सव नहीं रह पाता जैसे कोई सजा भुगत रहे हो ऐसा हो जाता है कृष्ण अंतर ध्यान हो गए गोबियां ढूंढने चली लता लता पत्र पत्र सब जगह ढूंढती हुई बिनक, बिन, बिन गोपाल बैरन भाई कुंजे बिन गोपाल सूरदास जी का पद बिन गोपाल गोपार भाई कुंजे तब ये लता